महाभारत द्रोण पर्व नवति तमोध्या अर्जुन के बाणों से हताहत होकर सेना से दुशासन का पलायन प्रभग्न सैग्रे वीटिना हेतु तणे वीरा प्रत्युदे धनंजय धित्राष्ट ने पूछा संजय किरीट धारे अर्जुन की मार खाकर उस अग्रगामी सैन्य दल के पलायन कर जाने पर वहां रण क्षेत्र में किन वीरों ने अर्जुन पर धावा किया था आओ हो आहोषा द्रोणमा अकुतो भयम् अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपना मरो सफल न होने पर वे परकोटे की भांति खड़े हुए द्रोणाचार्य का आश्रय लेकर सर्वथा निर्भय सकट में घुस गए हो संजय गयों सजय उवाच तथाजुन संभग तस्ब हतवीरे हतोत्साहयन कृतक्ष पाकशासनाभीषण वध्यम सरोम न त्र कचित् संग्रम स साकाजुन संजय ने कहा निष्पाप नरेश जब इंद्रपुत्र अर्जुन ने पूर्वोक्त प्रकार से आपकी सेना के वीरों को मारकर उसे हतोत्साह एवं भागने के लिए विवश कर दिया सभी सैनिक पलायन करने का ही अवसर देखने लगे तथा उनके ऊपर निरंतर श्रेष्ठ बाणों की मार पड़ने लगी उस समय वहां संग्राम में कोई भी अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख न सका तथा राजन दृष्टवा सैन्य दुस्शासनों क्रोधो युद्धायाजुन अभ्य राजन सेना की वह दुर्वस्था देखकर आपके पुत्र शासन को बड़ा क्रोध हुआ और वह युद्ध के लिए अर्जुन के सामने जा पहुँचा सकांचन विचित्रेन कवचे न जाब्र पराक्रमः उसने अपने आप को विचित्र कवच के द्वारा ढक लिया था। था। था। उसके मस्तक पर जांबु नद सुवर्ण का बना हुआ टोप पा रहा वह दुस्सह पराक्रम करने वाला था। के दुशासनो महाराज सभ्य साणोत महाराज दुस्साहन ने अपनी विशाल गज सेना द्वारा अर्जुन को इस प्रकार चारों ओर से घेर लिया मानो वह सारी पृथ्वी को ग्रस्त लेने के लिए उद्यत हो ह्रादेन गज घंटा चेप नि च दंतिना भुर्दी सब्देनाशीष आवृत स दारुण समत हाथियों के घंटों की ध्वनि धनुष की टंकार और गजराजों के के शब्द से पृथ्वी दिशाएं तथा आकाश ये सभी गूंज उठे थे उस समय दुशासन दो घड़ी के लिए अत्यंत भयंकर एवं दारुण हो उठा तम दृष्ट अपतम अंकुशोदिता सपक्षानिव पर्वतान सिंहता नर सिंह गजानी अभितो अभिधम्षर महावतो द्वारा अंकुशों से हाके जाने पर लंबी सूढ़ उठाए और क्रोध में भरे पंखधारी पर्वतों के समान उन हाथियों को बड़े वेग से अपने ऊपर आते देख मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाथ करके शत्रुओं के उस गज सेना का बिना किसी भय के बाणों द्वारा संहार कर डाला महोर मे ओतम स्वै न महाव करेटे तद गजानेक प्रावसन मकर ओ यथा वायु द्वारा ऊपर उठाए हुए ऊंची ऊंची तरंगों से युक्त महासागर के समान उस अर्जुन ने मकर के समान प्रवेश किया पार्थ पर पुरंजय जैसे प्रलय काल में सूर्यदेव सीमा का उल्लंघन करके तपने लगते हैं उसी प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में असीम पराक्रम करते हुए दिखाई देने लगे खुर शब्देन चाश्वाकृष्ट शब्देन जानिनादेन तेन च जानिना नानावादित्र शब्देना पांचन्य स्वेर च देवदत्त घोषेण गांधी वन मंदिर गा। निर्भिन्ना सा घोड़ों की टापों के शब्द से रथ के पहियों की उस घरघराहट से उच्च स्वर से किए जाने वाले गर्जन तर्जन की उस आवाज से धनुष की प्रत्यंचा की उस तंकार से भाँति भाँच के वाद्यों की ध्वनि से पांच जन्य के से नामक शंख के गंभीर से, तथा गांडीव की तंकार ध्वनि से मनुष्यों और हाथियों के वेग मंद पड़ गए और वे सबके सब, सब भय के मारे अचेत हो गए सभ्य साची अर्जुन ने विषधर सर्प के समान भयंकर वाणों द्वारा उधे उन्हें विदिर्ण कर दिया धनुष द्वारा चलाए हुए लाखों तीखे बाण युद्ध स्थल में खड़े हुए उन हाथियों के संपूर्ण अंगों में बिध गए थे आराव परमा किरेटिना निपे ते शूम छिन्न पक्षा इवा दर्जुन के बाणों की मार खाकर बड़े जोर से चित्कार करके वे हाथी पंख कटे हुए पर्वतों के समान पृथ्वी पर निरंतर गिर रहे थे अपरे दंत वेष्टेश कुंभेशुटेशु सरय समर्पिता नागा क्रौ्यमुहू कुछ दूसरे गजराज नीचे के ओठों में कुंभ स्थलों में और कनपटियों में बाणों से जाने के पक्षी के कारण पक्षी समान पुरुषाणाम कि तमां सन्नत पर्व भी किरेट धारे अर्जुन झुक ही गाठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा हाथी की पीठ पर बैठे हुए पुरुषों के मस्तक भी धड़ काटते जा रहे थे। पदमा नाम इव संघात पार्थ चक्र निवेदनम पृथ्वी पर गिरते हुए कुंडल युक्त मस्तक कमल पुष्पों के ढेर के समान जान पड़ते थे मानो अर्जुन ने उन मस्तकों के रूप में पृथ्वी को पद्म के समूह भेंट किए हो विलम्बिरे युद्ध के मैदान में चक्कर काटते हुए हाथियों पर बहुत से मनुष्य इस प्रकार लटक रहे थे मानो उन्हें किसी यंत्र से वहां जड़ दिया गया हो उनके कवच नष्ट हो गए थे वे से पीड़ित और खून से लतपथ हो रहे थे दोत्रयस्य तुरछ हाथी तो अच्छी तरह से चलाए हुए सुंदर पंख युक्त एक ही बाढ़ द्वारा दो दो तीन तीन की संख्या में एक साथ विदिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे सारोहा वारों सहित कितने हाथी नाराचों से अत्यंत घायल होकर मुंह से रक्त रक्तमन करते हुए वृक्ष युक्त पर्वतों के समान धरासाई हो रहे थे मोर्वी ध्वज धनुश्च साम कुट्यामास सन्नत युगमी रथिनाल अर्जुन ने झुके ही गाठ वाले भल्लो द्वारा रथियों के प्रत्या ध्वजा धन तथा ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर डाले न संदधन न चाकर्षन्चन न चोद्व मंडले नही वनुषाह नृत्य पार्थ्य थे उस समय अर्जुन मंडलाकार धनुष के साथ सब और नृत्य करते हुए से दृष्टिगोचर हो रहे थे वे कब धनुष पर बाणों को रखते कब प्रत्यंचा खींचते कब बाण छोड़ते और कब उन्हें तरकस से निकालते हैं यह कोई नहीं देख पाता था अतिविधा चनारा चम्तो रुदिर मुख मुहूर्ता पत वाव तले दो घड़ी में और भी बहुत से हाथी नाराजों की मार से अत्यंत छत्र विक्षत होकर मुंह से रक्त भवन करते हुए धरती पर लौटने लगे उत्थान्य घंधानी समन्तत अदृश्यंत महाराज परम संकुले महाराज उस अत्यंत भयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कवंद धड़ उठे दिखाई देते थे सचांग भुजा छिंदा हेमा भरण भूषिता वीरों की कटी हुई स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित भुजाएं, धनुष दत्ताने तलवार और भुजबंदु सहित कटकर कर रणभूमि पड़ी दिखाई देती थी ईशा दंड कबंधुर चक्रत रक्ष भगने बहुधा युगे चर्म चाप धरश व्यवकिरण ततस्त सगभिराभरणी महाध्वज क्षत्रिय सुंदर उपकरणों बैठकों ईशा दंड बंधन रजों और पहियों सहित रथ चूर चूर हो रहे थे उनके धुरे टूट गए थे और जुए टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे बहुत से ढालों और धनुषों को लिए दिए वे टूटे हुए रथ इधर उधर बिखरे पड़े थे बहुत से हार आभूषण वस्त्र और बड़े बड़े ध्वज धरती पर गिरे हुए थे अनेक हाथी और घोड़े मारे गए थे तथा बहुत से छत्री भी धराशायी कर दिए गए थे इन सब के कारण वहां की भूमि देखने में अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी एवं दुस्साहसन बलम कि महाराज सहनाज इस प्रकार किरीट अर्जुन की मार खाकर अत्यंत व्यथित हुई दुस्साहसन की सेना अपने नायक सहित भाग चली ततो दुस्साहसन महान सहानी कर सराजित द्रोणम आकांक्षा तब अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित और भयभीत हो सेनाओं से, से दुस्साधन अपने रक्षक द्रोणाचार्य के आश्चर्य में जाने की इच्छा रखकर शकट के भीतर घुस गया इति श्री महाभारती द्रोण पर्वणी जयद्रथ वध पर सैन्य पराभवे नवशीतमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में दुस्साहसन की सेना का पराभव विषय नब्बेवा अध्याय पूरा हुआ